मलका सोई पीर है जो जाने पर पीर जो पर पीरन जान ही सो काफिर बेपीर जहाँ जहाँ बच्चा फिरे तहाँ तहाँ फिरेगा कहे मलूक जहाँ संत जन जहा रमैया जा कहे मलूक हम जब हीते लीन ही हरी की ओट सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट गाठी सतकपीन में सदा फिरे निहसंक सक नामयमल मा तार हे धर्म कुरंग का सौदा भला दाया जगव्यहा राम नाम की ट बैठा खोल किवार ओ रही चिंता कर्ण दे तू मत मारे के मोदी राम से ताही कहा परवा। राम राय असरन शरण मोही आपनु करी ले संतन संग सेवा करो भक्ति मजूरी देह भक्ति मजूरी दीजिए भव जलपा आया मुझे गहे बाह बरियार प्रे इन नख्य छो तेह ने रात नवे नींदी थर थर कॉपे जी ना जानू क्या करेगा जालिम मेरा पीव हरी डारी ना तोड़िए लागे छुरा बन दास दासमलुका सा जीव जान जे दुखिया संसार में हुव तिका दुख दर स्वाप मलूक को लोगन दीजे सो मलूक वादन कीजिए क्रोधे देह बहा मानू अनजान ते बकुबकु बकु मरे बलाय मुह को का बोधिये मन में रहोवी चार पा हनुमारी क्या भया जहां टूटे तरवार ते मत जाने मन मुवा तन करी डारा खे क्या इतवार है जिन मारे सकल बिदे सुंदर दे, दे पायु के मत कोई करे गुमानू काल दरे खाएगा क्या जवानु सुंदर देही देख के उपजत हैं अनु हरा मढ़िन होती चाम की तो जीवत खाते काग आदर मान महत्व सत बालापन को नेह यह से तब ही गए जब ही कहा कछ प्रभुताई को सब मरे प्रभु को मरे न कोई जो कोई प्रभु को मरे प्रभुता दासी हो एक दिन तने ने भी कहा था जड़ जड़ तो जड़ ही है जीवन से सदा डरी रही है और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा बाहर निकला बढ़ा हूं मजबूत बना इसी से तो तना एक दिन डालों ने भी कहा था तना किस बात पर है तना जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है खाया है मोटाया है सहलाया चोला है लेकिन हम तने से फूटी दिशा दिशा में गई ऊपर उठी नीचे आई हर हवा के लिए डोल बनी लहराई इसी से तो डाल कहलाएं एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल डाल में क्या है कमाल माना वह झूमी झुकी डोली है ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी कभी बोली लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं मरमर मर स्वर मर्म भरा भरती हैं नूतन हर वर्ष हुई पतझर में झर बाहर फूट फिर छहरती है विथकित चित्तपंथी का साप ताप भरती हैं एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियां पत्तियों ने क्या किया संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं रंग लिए रस लिए पराग लिए हमारी यशगंध दूर दूर तक फैली है भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हम पर बौराए सबकी सुन पाई है जड़ मुस्कुराई है धर्म जड़ की बात है ननों की न डालों की न पत्तों की न फूलों की न फलों की जड़ की जड़ अदृश्य है और सब दृश्य है सिर्फ परमात्मा अदृश्य है और सबका रूप है सिर्फ परमात्मा अरूप है और सब आकार है परमात्मा निराकार है इससे ही हम उससे वंचित हो जाते सब दिखाई पड़ता है वृक्ष का वैभव आकाश में फैली हुई शाखाए फूलों पत्तों के रंग हवाओं में उड़ती गंध भ्रमरों के गीत पक्षियों की चहचाहट और जड़े दबी पड़ी रहती हैं पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के अंधकार में लेकिन वहीं हैं प्राण सबका फूल का पत्ते का फल का वहीं हैं जीवन का स्रोत सबका जिसने जड़ को खोजा उसने ही जीवन के सत्य को जाना है मल्लुक दास के सूत्र कैसे हम अदृश्य के साथ एक हो जाएं कैसे हम डूब जाएं उसमें जिसका ओर छोर मिलता नहीं कैसे हम लीन हो जाएं उसमें जिसका पता ठिकाना मालूम नहीं चले किस दिशा में की खोजने उसे कि जिससे पाकर सब पा लिया जाता है और जिससे बिना पाए कुछ भी पाया हो तो दो कौड़ी का है सीधी साधी बातें हैं मलुक की जरा भी कठिन नहीं जरा भी जटिल नहीं लेकिन सीधी सरल उन्हीं के लिए हैं जो सीधे सरल हैं अगर तुम जटिल हो उलझे हो द्वंद हो दुविधा से भरे हो तो सीधी सरल बातें भी तुम्हारे भीतर जाके इी तिरछी हो जाएंगी सीधी लकड़ी को पानी में डालकर देखा तिरछी हो जाती कम से कम दिखाई तो पड़ने लगती कि तिरछी हो गई खींचो जल के बाहर सीधी की सीधी जल के भीतर भी सीधी थी लेकिन तिरछी भासती थी आभास होता था ऐसा ही तुम्हारा जटिल मन है ये मलूक के वचन अगर तुम्हारे मन पर पड़े तो सब तिरछे हो जाएंगे तुम इनमें ऐसे अर्थ निकाल लोगे जो इनमें नहीं और तुम वे अर्थ चूक जाओगे जुन में ओतप्रोत भरे ये वचन मन से सुनने के वचन नहीं है ये वचन अमन से सुनने के वचन है ध्यान से सुनने के वचन है सब निर्भर करता है कैसे तुम सुनोगे जो कहा गया है वह तो बहुत साफ सुथरा है मगर जो सुनेगा अगर कूड़े कचरे से भरा है तो उसके भीतर पहुंचते पहुंचते हवाएं गंदी हो जाएंगी सुबह की ताजी हवाएं मलय पवन तुम्हारे भीतर पहुंचते पहुंचते दुर्गंध युक्त हो जाएगा इसलिए अपने को साफ सुथरा किए बिना संतों को नहीं समझा जा सकता संतों को समझना और तरह का अध्ययन नहीं है और तरह के अध्ययन में तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो संतों को समझने के पहले खूब भीतर स्नान होना चाहिए उसको ही मैं ध्यान कहता हूं भीतर के स्नान का नाम ध्यान है। संतों को समझने के पहले भीतर सन्नाटा आना चाहिए शून्य उमगना चाहिए शून्य से समझोगे सम्झो, तो ही समझोगे ब्रह्मा की मूर्तियां देखी हैं चतुर्मुख है ब्रह्मा चतुरानन ब्रह्मा के मुख चार एक ही बात किंतु चारों मुख से ब्रह्मा कहते चारों मुख से बात एक ही कहने का तात्पर्य ज्ञात है सुनो एक से तो लगता है वह ब्रह्मा की बात दूसरे से सुनने पर लगता है वह श्रोता की है सुनो तीसरे मुख से तो वह सबकी लगती और सुनो चौथे से तो ऐसा लगता वह नहीं किसी की बात बात वह सिर्फ बात है कवि ब्रह्मा है और कविता ब्रह्मा की वाणी नई आज भी समझ सको तो लीक पुरानी ब्रह्मा के ही चार मुख नहीं है सभी संतों के चार मुख हैं नहीं कि चार मुख है बल्कि संतों को चार तरह से समझा जा सकता है एक तो समझने का ढंग है आम आदमी का कि बुद्ध के वचन महावीर के वचन कृष्ण के वचन क्राइस्ट के वचन मोहम्मद के वचन हम कैसे समझ सकेंगे यह तो दिव्यवाणी हमारी सामर्थ कहा ऐसा मत सोचना कि यह बात विनम्रता से कही गई है। यह बात बड़ी चालाकी की है तुम जो नहीं समझना चाहते हो कहने लगते हो हमारी पात्रता कहां चाहते नहीं कि समझो क्योंकि समझो तो महंगा हो सकता है सौदा समझोगे तो कुछ करना भी होगा समझोगे तो करना ही होगा समझकर कौन करने से बचा है समझोगे तो बदलोगे बदलने की तैयारी नहीं अच्छा है कि समझो ही ना तो हम टालते हैं हमारे टालने का बड़ा सुंदर ढंग है हम कहते हैं ये उपनिषद के वचन ये तो दृष्टाओं के ऋषियों के वचन पारलौकिक स्वर्गी है स्वर्गीय कहा हम पृथ्वी के बासी कहां ये स्वर्ग की वाणी हमारा इसमें तालमेल कहां बस इतना काफी कि हम पूजा कर लें कि दो फूल चढ़ा दें कि उपनिषद को सिर झुका लें कि गीता को गुनगुना लें अहो भाव से समझ के ये हमारे परे हमारे इसके बीच बड़ी अलंग खाई है यह अवतारों की वाणी तीर्थंकरों की पैगंबरों की हम साधारण जन जमीन पर सरकते घसटते ये आकाश में उड़ने वालों के वचन अपौर से ये पुरुषों के वचन नहीं ये वेदों की रिछाएं स्वयं परमात्मा से उतरी ये ब्रह्मा की वाणी हम कैसे समझेंगे हम तो सुन भी लें तो धन्य भाग चालांकी समझ लेना ये बहुत चालांकी की बात है ये ये कहना है कि हमें क्षमा भी करो हमें और भी जरूरी काम करने अभी हमें जीवन जीना है धन जोड़ना पद प्रतिष्ठा कमानी अभी कैसे तुम हमारे जीवन में प्रवेश पा सकोगे अभी कैसे हम तुम्हें प्रवेश पाने दें हम बड़े प्रीतिकर ढंग से द्वार बंद कर लेते बड़े सौम्य सुसंस्कृत ढंग से द्वार बंद कर लेते तीर्थंकर कहकर अवतार कहकर हम दूर कर देते इस चालबाजी से बचना यह चालबाजी सदियों सदियों पुरानी और या फिर अगर हम समझें ठीक से तो एक अद्भुत रहस्य में अनुभव होता है ऐसा नहीं लगता कि यह वाणी बुद्ध की है महावीर की है कबीर की है नानक की है मलूक की ऐसा लगता है अपनी है अपने ही हृदय की है अपने ही अंतस्थल की है अपने ही भीतर उठी है जैसे मलूक वही कह गए जो हम कहना चाहते थे जो हम न कह पाते थे जिसके लिए हमारे पास शब्द न थे जिसे हम बांधते थे और बंधता नहीं था बांध गए मलूक उसे जिसे हम शब्द देते थे और छूट छूट छिटक छिटक जाता था भर गए उसे शब्दों में हमने भी गुनगुनाना चाहा था मगर बांसुरी हमें बजानी ना आती थी तू तू करके रह गए थे मलूक गा गए जो हम से ना हो सका कर गए उनकी अनुकंपा है तब तुम्हें लगेगा तुम्हारा ही प्राण बोला और जब ऐसा लगे कि तुम्हारा ही प्राण बोला तभी जानना कि सत्संग शुरू हुआ जब तक तुमने कहा भगवान उवाच तब तक समझना अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ जब तुम्हें ऐसा लगा अपने ही अंतस का उदगार तो सत्संग का प्रारंभ है और जब लगेगा कि मेरे ही प्राणों की पुकार है यह कि सदगुरु केवल दर्पण है और मैंने अपने ही वास्तविक चेहरे को उस दर्पण में देख लिया है कि सदगुरु तो वीणा है और मैंने अपने ही झनकार प्राणों में जो छिपी थी उस वीणा पर सुन ली कि मेरी हृदय तंत्री ही सदगुरु के रूप में बजी है झंकृत हुई है तो तीसरी बात भी समझ में आ जाएगी कि तब लगेगा यह मेरी ही नहीं सबकी है जिसको अपने अंतस की आवाज सुनाई पड़ी उसे जगत के अंतस की आवाज सुन पड़, सुनाई पड़ जाती तब ऐसा लगेगा कि पक्षी भी यही गा रहे और वृक्षों में भी हवाएं सनसन करके जो गुजरती हैं उपनिषदों की रिछाएं पैदा हो रही और पहाड़ों से झरने उतरते हैं झरझर मरमर्ष उनकी ध्वनि वेदों की पुकार कि सुबह गाते पक्षी हो कि आकाश में गरजते बादल की कड़कती बिजलियां परमात्मा की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं सब कुछ तब श्रीमद् भगवत गीता है तब हर ध्वनि कुरान है और जब तीसरी बात लगेगी तो चौथी भी दूर नहीं तब फिर लगेगा ना ये मेरी है ना ये तेरी इस पर मैं और तू का कोई बंधन नहीं बांधा जा सकता यह तो बस सत्य है किसका सत्य किसी का नहीं होता सत्य के हम होते सत्य हमारा नहीं होता सागर नदियों का नहीं होता नदी सागर की हो जाती तब चौथी बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी सत्य तो बस सत्य है न हिंदू का न मुसलमान का न ईसाई का न जैन का न बौद्ध का अव्याख्य अनिर्वचनी विशेषण शून्य और जिस दिन ऐसा सत्य दिखे जानना उस दिन ही मुक्ति करीब आई ऐसा सत्य ही मुक्त करता है जब तक हिंदू हो बंधे रहोगे मुसलमान हो जकड़े रहोगे ईसाई हो काराग्रह में पड़े हो जैन हो जंजीरों में हो जिस दिन जैन हिंदू ईसाई बौद्ध ये सारी सीमाएं पीछे छूट जाएंगी सत्य केवल सत्य रह जाएगा उस दिन ही जानना आकाश मिला असीम मिला अनंत मिला और अनंत में ही मुक्ति है उसी अनंत की तरफ मलूक के इशारे जिधर देखिए श्याम विराजे श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्याम गगन घन वारिद गाजे श्याम धरा तरणगुल श्याम है श्याम सुरभि अंचल दल साजे श्याम बलाका साली श्याम है श्याम विजय बाजे नभ बाजे श्याम मयूर कोकिला श्यामा कुन नृत्य श्याम माजे श्याम काम रवि श्याम मध्य दिन श्याम नैन काजल के आंजे श्रुति के अक्षर श्याम देखिए दीप पर श्याम निवाजे श्याम तामरस श्याम सरोवर श्यामिल छवि श्याम समाजे एक एक कदम चलो ये ब्रह्मा के चारों मुख तुम्हारे लिए पहले पर मत अटक जाना दुनिया में अधिक लोग पहले पर अटके दूसरे पर जो गया सत्संग शुरू हुआ तीसरे पर जो गया सत्संग में डूबा चौथे पे जो पहुंचा शून्य हुआ सत्संग में मिटा निर्वाण हुआ उसका चौथा लक्ष्य है उसके पहले नहीं रुकना बढ़ते ही चलना आलस आलस्य करना तामस न करना सोने वाले की किस्मत सोती रहती है उठ बैठे की किस्मत उठ बैठा करती है खड़े हुए का भाग्य खड़ा हो जाता है चलने वाले का चल पड़ता है चरे वे चरे वे सन्यासी वही है जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे तब तक जब तक कि अंतिम पड़ाव न आ जाए चलता रहे तब तक जब तक कि चलने के लिए और कोई स्थान शेष न रह जाए बुद्ध से पूछा है उनके भिक्षुओं ने हम क्या करें आप तो विदा होने लगे आखिरी घड़ी आ गई तो बुद्ध के अंतिम वचन है चरे वे थी चरे वे थी चलते रहो रुकना मत जब तक आगे कुछ दिखाई पड़ता रहे मार्ग चलते ही रहना जब आगे कोई मार्ग ही से ना बचे तो समझना कि मंजिल आई और ऐसी घड़ी आती है जब तुम मिट जाते हो मार्ग ही नहीं मिट जाता मार्गी भी मिट जाता है पंथी नहीं मिट जाता पंथी भी मिट जाता है और जहां पंथ पन्थ और पंथी दोनों मिट जाते हैं वहीं गंतव्य है वही परमात्मा है वही तुम निराकार को, निर्गुण को, वही तुम उस जड़ को खोज पाओगे जिसका यह सारा विस्तार है उसे पाकर मुक्ति है आनंद है उसे पाकर अमृत है राम द्वारे जो मरे मलूक कहते हैं मर जाओ राम के द्वार पर मिट जाओ राम के द्वार पर क्योंकि वैसे मिटने में ही अमृत की शुरुआत है वैसी मृत्यु में ही पुनर्जन्म है और ऐसा पुनर्जन्म कि फिर कोई मृत्यु नहीं होती सूत्रों को समझना मलूका सोई पीर है जो जाने पर पीर मलूक कहते मैं उसी को संत कहता हूं जिसने अपनी ही पीड़ा नहीं जानी दूसरे की पीड़ा भी जानी यहां तो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पीड़ा का भी बोध नहीं दूसरों की पीड़ा तो बहुत दूर इतने मूर्छित हैं कि अपनी ही पीड़ा का पता नहीं चल रहा है तुम्हें अपनी पीड़ा का पता है काश पता होता है तो तुम ऐसे ही बने रहते जैसे तुम हो कुछ करते ना घर में आग लगी हो और तुम बैठे रहते ताश खेलते रहते चौपड़ बिछाए रहते शतरंज के हाथी घोड़े चलाते रहते घर में आग लगी होती कास तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर लपटों से घिरा है तो कुछ करोगे आग को बुझाने के लिए कोई उपाय करोगे तुम्हें अभी अपनी पीड़ा भी नहीं दिखाई पड़ती कभी भूल चूक से दिखाई भी पड़ जाए तो तुम उसे जल्दी छिपा लेते हो ढांक लेते हो शराब पी के छिपा लेते हो सिनेमा सिनेमागृह में बैठ के भूल जाते हो मित्रों से गपशप करने में लग जाते हो अपने को सदा व्यस्त रखते हो जब तक जागे रहते हो सुबह से लेकर रात तक उलझे रहते हो लगे रहते हो कहीं ना कहीं क्योंकि लगे रहोगे उलझे रहोगे तो पीड़ा दिखाई ना पड़ेगी ना पड़ेगी पीड़ा दिखाई न पीड़ा को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा थके मांदे रात गिर जाते हो रात भी चैन नहीं सपनों में उलझे रहते हो वह भी तुम्हारी चालबाजी सपने भी तुम्हारी ईजाद है दिन में तुम काम में उलझाए रखते अपने को रात भी विश्राम नहीं क्योंकि जहां विश्राम हुआ वहां डर है कि कहीं भीतर के घाव दिखाई ना पड़ जाएं। इस दुनिया में अधिकतम लोग अपने घावों को भुलाने में लगे मिटाने में नहीं जो गांवों को भुलाने ने में लगे हैं उन्हीं को मैं ग्रस्त कहता हूं और जो गांव को मिटाने में लग जाते हैं उनको संन्यास्त कहता हूं ग्रस्त और संन्यास्त की मेरी और कोई परिभाषा नहीं भगोड़ों को नहीं कहता सन्यासी जगोड़ों को कहता हूं जो जाग उठे जो उन्होंने देखा कि घर में आग लगी और हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे गवा रहे हैं समय को लोग समय गवा ही नहीं रहे हैं लोगों से अगर पूछो कि भाई क्या कर रहे हो तो लोग कहते हैं समय काट रहे हैं। कोई हुक्का पी के समय काट रहा है कोई ताश खेल के समय काट रहा है कोई व्यर्थ की बकवासों में पड़ा है और समय काट रहा है पागलों समय तुम्हें काट रहा है और तुम सोच रहे हो कि तुम समय को काट रहे हो हमारे पास समय के लिए जो मौलिक शब्द है वैसा शब्द दुनिया में किसी भाषा के पास नहीं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा शब्द है समय के लिए जो अनूठा है समय को हमने कहा है काल और मृत्यु को भी काल कहा है दोनों का एक ही नाम आकारण नहीं उसके पीछे सार्थकता है क्योंकि समय मृत्यु है समय तुम्हारी मृत्यु को करीब ला रहा है जो तुम्हारी मृत्यु को करीब ला रहा है वही समय इसलिए ठीक है दोनों को एक ही नाम देना समय और कुछ नहीं मृत्यु की पग ध्वनिया है इसलिए समय को भी काल कहा मृत्यु को भी काल कहा समय तुम्हें खा रहा है गला रहा है और मूढ़ता की हद है कि लोगों का समय काटे नहीं कटता समय काटने के लिए मनोरंजन चाहिए समय काटने के लिए न मालूम क्या क्या उपाय करते किसे धोखा दे रहे हो जरा आंख खोलो समय कितनों को काट चुका है करोड़ों करोड़ों लोग काटे जा चुके हैं रोज कोई गिरता है रोज कोई मरता है फिर भी तुम समय काट रहे हो पहली तो जरूरत है कि अपनी पीड़ा को समझो अपने गहन दुख को समझो तुम्हारा जीवन अभी नरक है लेकिन नहीं समझना चाहते नहीं समझना चाहते तो नहीं सुनते हो मलूक जैसे व्यक्ति से मिलना भी हो जाए तो भी बहरे हो जाते हो अंधे हो जाते हो जीसस ने बार बार कहा है आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो किससे कहते हैं जीसस तुमसे कहते हैं तुम्हारे ही जैसे लोगों से कहा था उनके पास भी तुम्हारी जैसी आंखें थी और तुम्हारे जैसे कान थे लेकिन क्यों बार बार कहते हैं कान हो तो सुन लो आंख हो तो देख लो इसलिए कहते हैं कि लोग कहां देखते यहां वहां देखते कान हो तो कुछ कुछ सुनते जो देखना चाहिए नहीं देखते जो सुनना चाहिए नहीं सुनते सबसे बड़ी देखने की बात तो यह है कि मैं अपनी परिस्थिति समझू कि मैं कहां हूं क्या हूं लेकिन डर लगता है मुल्ला नसरुद्दीन को उसके मित्र चंदुलाल ने बंबई से फोन किया बरसा भी नहीं बादल भी नहीं फोन बिल्कुल ऐसा साफ जैसा बगल के कमरे से कोई बोल रहा हो और चंदुलाल ने कहा कि नसरुद्दीन बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं पांच हजार रुपयों की जरूरत तत्क्षण इंतजाम करो नसरुद्दीन ने कहा क्या कहा चंदूलाल ने कहा कि सुनाई नहीं पड़ रहा क्या मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रही पांच हजार रुपये की एकदम जरूरत है नसरुद्दीन ने कहा कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता कुछ जोर से बोलो चंदूलाल चिल्ला के बोला कि पांच हजार रुपए की जरूरत है मुल्ला नसरुद्दीन का भाई सुनाई नहीं पड़ता ऑपरेटर दोनों की बातें सुन रहा था वो बड़ा हैरान हुआ उसने कहा कि बड़े मिया सब साफ सुनाई पड़ रहा है और आप यही कहे चले जा रहे हो कि सुनाई नहीं पड़ता सुनाई नहीं पड़ता तो नसरुद्दीन ने कहा तुझे सुनाई पड़ रहा है तो तू ही दे दे मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारा देखना भी गलत है हमारा सुनना भी गलत है हम सत्यों से बच रहे हैं और सत्यों से बचने का कारण क्योंकि सत्य का पहला आघात तो कठिन होने वाला है तुम्हारे भीतर से जन्मो जन्मों का जो पीड़ा का अंबार है उसका विस्फोट हो जाएगा अंगार ही अंगार पाओगे घाव ही घाव पाओगे मवाद ही मवाद पाओगे इसलिए भागे हो अपने से भागे हो कहीं अपने से मिलना ना हो जाए भागते ही रहते हो कि कहीं रुके और भूल चूक से मिलना ना हो जाए और कभी कभी अगर आकस्मिक रूप से यह मिलना हो जाता है तो तुम आंख बचा जाते हो और कभी संयोग बसात ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो दर्पण की तरह तुम्हारी असलियत को प्रकट कर दे तो तुम उसके दुश्मन हो जाते हो तुम उसे गालियां देते हो तुम उसमें पत्थर फेंकते हो तुम उसे जहर पिलाते हो तुम उसे सोली लगाते हो तुम्हारी तकलीफ में समझता हूं तुम कहते हो कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो मत दिखाओ हमें हमारे नरक और जो अपनी ही पीड़ा नहीं देख रहा है वह दूसरे की पीड़ा कैसे देख सकेगा और बड़ा मजा है जिनको अपनी पीड़ा नहीं दिखाई पड़ती उनको हम समझाते कि दूसरों पर दया करो दान करो दूसरों की सेवा करो मेरे पास लोग आ जाते वो कहते आप लोगों को ध्यान सिखाते और देश इतना गरीब और लोग इतने दुख में आप लोगों को ये क्यों नहीं कहते कि जाके सेवा करो मैं उनसे कहता हूं कि पांच हजार साल से तो तुम कह रहे हो लोगों से कि सेवा करो दुख मिटा और जो सेवा कर रहे हैं खुद उनका दुख मिटा लेकिन सेवा भी एक उपाय बन जाती है अपने दुख से बचने का मैं बहुत से सेवकों को जानता हूं अपने दुख से बचने के लिए वो दूसरे के दुख में अपने को उलझाए हुए भूले रहते उलझे रहते कोई शराब पी के अपने को उलझाया रखता है किसी को कुछ नहीं सूझता तो वो चरखे काटता रहता है, बुद्धूपन की भी कोई सीमाएं होती शतरंज भी खेलते तो कुछ अकल बढ़ती चरखा काटोगे थोड़ी बहुत और होगी पास तो वो भी चली जाएगी अब चरखा काटने में कोई अकल की तो जरूरत है भी नहीं लेकिन उलझाए रखो अपने को लोक सेवा में भी अपने को उलझा रहे हैं वो भी एक व्यस्तता है नहीं मैं तुम्हें दूसरे की पीर की तो कैसे कहूं वो तो आगे की बात हो जाएगी मैं पहले तो तुमसे तुम्हारी ही पीर की बात कह सकता हूं हां तुमने अगर अपनी पीर जान ली तो दूसरी बात अपने आप हो जाने वाली है मुझे कहनी भी नहीं पड़ेगी और तुम अगर अपनी पीर मिट्ट से ऊपर उठ सके अपनी पीड़ा को अगर अतिक्रमण कर सके तो ही तुम दूसरे को भी सहयोग दे सकोगे कि वो अपने पीड़ा के पार हो जाए अन्यथा तुम करोगे क्या स्कूल खोलोगे अस्पताल खोलोगे ठीक है स्कूल से पढ़ लिख के भी और अस्पताल से स्वस्थ होकर भी बात वही की वही रहेगी जीसस के जीवन में कहानी ईसाई ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं ईसाई ग्रंथों में बहुत सी बहुमूल्य कहानियों का उल्लेख नहीं लेकिन जो भी मूल्यवान इस जगत में पैदा होता है कोई ना कोई उसे बचाए रखता है सूफी फकीर उन कहानियों को बचा लिए जो ईसाइयों ने छोड़ दी और ईसाइयों ने इस कहानी को जान के छोड़ा होगा क्योंकि अगर यह कहानी ना छोड़ी जाती तो मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकती थी कहानी है कि जिस से गांव में प्रवेश किए गांव के द्वार पर उन्हें एक युवक एक वैश्या के पीछे भागता हुआ दिखाई पड़ा वो युवक को तत्क्षण पहचान गए दौड़े उसे पकड़ा और कहा मेरे मित्र क्या तुम मुझे भूल गए मैं तो तुम्हें पहचान गया उस युवक ने जीसस की तरफ क्रोध से देखा और कहा कि मैं भी आपको पहचान गया हूं और इसलिए भाग रहा हूं जीसस ने कहा कि याद है तुम अंधे थे और मैंने तुम्हारी आंखें चमत्कार से ठीक की थी उस युवक ने बड़े क्रोध से कहा कि हां भली भांति याद है भूल जाए ऐसी ये बात नहीं उम्र भर याद रहेगी जन्म जन्म याद रहेगी तो जीसस ने कहा जब आंखें तुम्हें मिल गई तो इन सुंदर आंखों का दृष्टि का उपयोग वेश्या के पीछे भागने में कर रहे हो तो उस युवक ने कहा कि अब आपसे क्या छिपाऊं तो इन आंखों का और क्या करूं तुम ही कहो अंधा ही बेहतर था तुमने और एक झंझट लगा दी इसलिए तो भाग रहा हूं कि फिर कोई और झंझट न लगा दो जीसस को तो भरोसा ही ना हुआ कि तुम किसी को आंख दो और वो तुम पे ये लांछन लगाए कि तुम ही कारण हो मेरे उपद्रव के वो नगर में प्रविष्ट हुए उन्हें एक आदमी मिला जो सड़क के किनारे नाली में पड़ा हुआ शराब पिए गालियां बकरात जीसस ने गौर से देखा पहचान गए हिलाया उसे कहा कि मेरे भाई मुझे पहचानते हो तुम बीमार थे मृत्यु सैया पर पड़े थे मैंने ही तुम्हें जीवन दिया था मैंने ही तुम्हें मृत्यु से बचाया था ये तुम क्या कर रहे हो जीवन का यह उपयोग शराबी के नाली में पड़े हो उस आदमी ने सिर ठोक लिया उसने कहा और क्या करूं तुम ही बताओ और क्या करूं? चार दिन की जिंदगी है खाओ पियो मौज करो बहुत दिन पड़ा रहा बिस्तर पर बहुत दिन धार्मिक रह चुका बिस्तर पर धार्मिक रहना ही पड़ा कोई उपाय ही ना था बिस्तर पे सात्विक रहना ही पड़ा गलत करने की सामर्थ्य भी ना थी धन्यवाद है तुम्हारा कि तुमने मुझे स्वस्थ किया और गलत करने की सामर्थ्य थी अब तो मेरा पीछा ना करो, अब तो चार दिन सुख शांति से जी लेने दो तो। नाली में पड़ा है गालियां बकरा है इसको सुख शांति का जीवन कह रहा है जीसस को बहुत सदमा लगा क्या मेरे कृत्यों का यह परिणाम है वो उदास गांव से बाहर निकला है। उन्होंने गांव के बाहर एक आदमी को देखा कि वो फांसी का फंदा लगा रहा था रोका कि भाई मेरे रुको, जिंदगी बहुमूल्य है क्या फांसी का फंदा लगा रहे हो वो आदमी ने कहा बस रहने दो तुम फिर आ गए मैं मर चुका था ये आदमी मर चुका था और जीसस ने इसे मुर्दा से जिंदा किया था वो आदमी ने कहा दूर रहना पास मत फटकना मैं तो मर चुका था तुम ही ने मुझे जिंदा किया और मुसीबत में डाला अब रोटी रोजी बाल बच्चे पत्नी मकान हजार झंझटें पीछे लगा दी अब मैं फिर मरने आया फिर आ गए तुम तो मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं देख ली जिंदगी बहुत अब और क्या करना है मुझे विश्राम करने दो लोगों को तुम जीवन दे दो तो वे क्या करेंगे लोगों को तुम स्वास्थ्य दे दो वे क्या करेंगे लोगों को तुम शिक्षा दे दो वे क्या करेंगे वे जो हैं वही तो करेंगे ना जैसे बच्चे के हाथ में तलवार आ जाए कि बच्चे के हाथ में जहर आ जाए वो करेगा क्या सेवा से नहीं होगा तुम्हें जागना होगा और तुम्हारे जागरण से तुम्हारे आनंद से तुम्हारे अहोभाव से अगर तुम औरों को भी जगा सको और जागरण बड़ी और बात है वो जीवन की साधारण सुविधाओं का नाम नहीं है न स्वास्थ्य का नाम है न बीमारी से मुक्त होने का न अंधेपन से मुक्त होने का जागरण है भीतर परमात्मा है इसके अनुभव का नाम फिर तुम्हारे जीवन से जो होगा शुभ होगा ठीक कहते हैं मलुक मलुका सोई पीर है वो कहते मैं उसी को संत कहता हूं साधक वह जो स्वयं की पीड़ा को जाने, और संत वह जो दूसरे की पीड़ा को जाने, कौन है पीर, कौन है संत मलुका सोई पीर है जो जाने पर पीर, यह व्याख्या की उन्होंने प्यारी व्याख्या की संत वह है जो दूसरे की पीड़ा जाने लेकिन पीड़ा जानने का मतलब मलुकदास ने कोई अस्पताल नहीं खोले और न स्कूल खोले और किसी ने खोले भी हो तो इस तरह के उपद्रव कर ही नहीं सकते तुम तो जानते ही हो मलुकदास क्या कह गए अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम दास मलुक का कह गए सबके दाताराम एक ही बात सिखाई उन्होंने कि सब भांति परमात्मा पर समर्पित हो रहो मार जाओ और डुबकी उसमें लीन हो जाने दो अपनी बूंद को उसके समुद्र में मिट जाएगी सारी पीड़ा जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर वे कहते मैं उसी को नास्तिक कहता हूं जिससे दूसरे की पीड़ा का कोई बोध नहीं मगर ध्यान रखना पुनः पुनः ध्यान रखना दूसरे की पीड़ा वही जान सकता है जिससे स्वयं की पीड़ा का बोध हो और बोध ही नहीं जिसने स्वयं की पीड़ा मिटा ली हो वही दूसरे की पीड़ा जान सकता है और वही दूसरे की पीड़ा मिटाने में सहयोगी हो सकता है अन्यथा ईसाई मिशनरी हो सकते हो तुम और तुम्हें सम्मान भी बहुत मिलेगा तुम भिकमंगों की सेवा कर सकते हो इससे भिकमंगापन नहीं मिटता तुम कोढ़ियों की सेवा कर सकते हो इससे कोढ़ी भी नहीं मिटते हां तुम उलझे रहोगे तुम्हारी जिंदगी अकारत हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में भी दिया नहीं जलेगा तुम्हें एक व्यस्तता मिल जाएगी दूसरे की पीड़ा वही मिटा सकता है जिसने पहले अपनी पीड़ा मिटा ली हो जो जाग गया वही जगा सकता है जो अभी खुद ही सो रहे हैं जो अभी खुद ही नींद में बड़बड़ा रहे हैं इनसे तुम सोचते हो कि दूसरों का जागरण हो सकेगा यह असंभव है इसलिए इस देश ने सेवा नहीं सिखाई सत्संग सिखाया इस देश ने सेवा नहीं सिखाई साधना सिखाई सेवा साधना की अनिवार्य परिणति है अपने आप आ जाती जैसे फूल खिलते हैं तो सुगंध आ जाती और सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है और दिया जलता है तो अंधेरा मिट जाता है बस ऐसे है। जहां जहां बच्चा फिरे तहांता फिरे गाय कह मलूक जै संतजन तहां रमैया जाए और मलूक कहते हैं एक राज की बात तुम्हें और बता दूं कि जैसे बछड़े के पीछे उसकी गाय घूमती ऐसे संतों के पीछे परमात्मा घूमता है संतों को परमात्मा खोजने हिमालय नहीं जाना पड़ता खुद परमात्मा संतों को खोजता चला आता है संत जहां होते कबीर ने कहा है पहले मैं ईश्वर को खोजता फिरता था और जब तक ईश्वर को खोजता फिरा ईश्वर मुझे मिला नहीं खोज में ही भूल है खोज में तुमने कई बातें मान ली एक तो ये कि खो दिया है जो कि गलत है ईश्वर को कभी हमने खोया नहीं इसलिए खोजेंगे कैसे और खोजोगे कहां क्या कहीं और है ईश्वर जो तुम उसे खोजने जाओगे है तो यहां है नहीं तो फिर कहीं भी नहीं है तो अभी है नहीं तो फिर किसी और समय में अतीत में या भविष्य में उसे तुम ना पा सकोगे अगर आज और अभी नहीं है तो मृत्यु के बाद नहीं होगा अगर इस लोक में नहीं है तो परलोक में नहीं होगा अगर पृथ्वी पर नहीं है तो आकाश भी उससे शून्य है।, है तो सब जगह सच पूछो तो ईश्वर होने का ही दूसरा नाम है अस्तित्व का ही दूसरा नाम है कबीर कहते हैं कि पहले मैं खोजता फिरा तब उसे नहीं पाया फिर मुझे समझ में आया कि मेरी खोजने में ही भूल हो रही ये खोजना भी एक वासना है ये भी इच्छा है भी भी मन की है, ये भी है, फिर मैंने ये खोज भी छोड़ दी, जैसे और सारी इच्छाएं छोड़ दी थी ये इच्छा भी छोड़ दी, जिस दिन ये इच्छा छोड़ दी उस दिन से वो मेरे पीछे घूमता है कहत कबीर कबीर हरी लगे पाछे फिरत कहत कबीर कबीर कह मलूक जै संत जन तहां रमैया जाए वो राम वहां वहां चला जाता है जहां जहां संत होते इसलिए हमने सदगुरु को भगवान की उपस्थिति की जगह माना उसे तीर्थ माना क्योंकि जहां सदगुरु है वहां राम होगा ही राम तो सभी जगह है मगर सदगुरु के पास जागृत है ज्योतिर्मय है प्रज्वलित है तुम्हारे भीतर बुझा बुझा धुआं धुआं सदगुरु के भीतर अंगारे की तरह दहकता हुआ है कुछ न हुआ न हो मुझे विश्व का सुख श्री यदि केवल पास तुम रहो मेरे नभ के बादल यदि न कटे चंद्र रह गया ढका तिमिर रात को तिरकर यदि न अटे लेस गगन भास का, रहेंगे अधर हंसते पथ पर तुम हाथ यदि गहो बहु रस साहित्य विपुल न पढ़ा मंद सबों ने कहा मेरा काव्यानुमान यदि न बढ़ा ज्ञान जहां का रहा रहे समझ है मुझ में पूरी तुम कथा यदि कहो कुछ न हुआ न हो मुझे विश्व का सुख श्री यदि केवल पास तुम रहो रहेंगे अधर हंसते पथ पर तुम हाथ यदि कहो और इस जगत में क्या है पाने योग एक परमात्मा हाथ गहले एक परमात्मा साथ हो ले तो सब साथ है और नहीं तो सारा जगत साथ हो तो भी तुम अकेले हो भीड़ में भी अकेले हो परिजन है परिवार है फिर भी तुम अकेले हो देखते हो अपने अकेलेपन को कौन जाएगा साथ कल श्वास उड़ जाएगी अर्थी बंध जाएगी कौन देगा साथ यहां ना कोई संगी है ना कोई साथी है यहां सब भुलावे हैं यहां के सब वायदे यहां की सब कस्में यहां के सब आश्वासन झूठे हैं बस बात की बात है उलझाए रखने की तरकीबें अपने को भुलावे में डाले रखने के उपाय नशे हैं मादक व्यवस्थाएं जिनमें हम सोए सोए जिंदगी गुजार देते लेकिन तुम अकेले हो परमात्मा जब तक तुम्हारे साथ नहीं उसका हाथ जब तक तुम्हारे हाथ में नहीं तब तक तुम अकेले हो इस अकेलेपन को पहचानो इसके पहचानने का नाम सन्यास है कि मैं अकेला हूं जंगल में भाग के अकेले होने की जरूरत कहां है अकेले तुम हो ही जहां हो वहीं अकेले हो ठेट घर में ठेट बाजार में बीच बाजार में अकेले हो अकेलापन जानने के लिए तुम्हें पहाड़ पर किसी गुफा में बैठना पड़े तो तुम्हारा अकेलेपन का बोध सच्चा नहीं पत्नी छोड़कर जाना पड़े तब तुम जानोगे कि अकेले हो पत्नी के पास जो न जान सका कि अकेला हो वो और कहा जानेगा कि अकेला है एक नई विधवा ने बीमा कंपनी में जाकर मैनेजर से पति के बीमे की रकम मांगी तो मैनेजर ने शिष्टाचार बस उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और बोला हमें ये सुन के बड़ा ही दुख हुआ देवी जी की आपके पतिदेव नहीं रहे देवी जी बिगड़ बोली जी हां पुरुषों का सब जगह यही हाल है जहां स्त्री को चार पैसे मिलने का अवसर आता है उन्हें बड़ा दुख होता है अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें तुम्हारे अकेले पन का स्मरण नहीं दिला सकी तो हिमालय की कोई गुफा सफल नहीं हो सकेगी अगर तुम्हारा पति तुम्हें याद न दिला सका तो कोई मंदिर कोई मस्जिद कारगर नहीं हो सकती एक स्त्री को ज्योतिषी ने बताया विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ सीग्री तुम्हारे पति की हत्या हो जाएगी स्त्री ने पूछा उसके बाद क्या मैं बरी हो जाऊंगी पति पत्नी सोच ही क्या रहे तुम जरा अपने भीतर ही झांक के देखो कौन पति होगा जिसने नहीं सोचा होगा कई बार कि कब छुटकारा हो जाए कैसे छुटकारा हो कौन पत्नी नहीं है जिसने नहीं सोचा कि विधाता ने भी भाग्य में किसको लिख दिया था बाजार में जितने जोर से अकेलेपन का अनुभव हो सकता है कहीं और नहीं हो सकता अकेलेपन में शायद तुम भूल ही जाओ लेकिन यहां तुम्हें जगाया रखने के लिए चारों तरफ से भाले चुभ रहे इसलिए मैं नहीं कहता कहीं भागो यही देखो समझो पहचानो अकेले हो और तब तक अकेले रहोगे जब तक परमात्मा का हाथ हाथ में ना हो कह मलूक हम जभी तें लेनी हरि की ओट सोवत है सुखनीन भरी डारी भरम की पोट मलूक कहते हैं कि हमने तो ये देख के कि यहां तो सब अकेलापन ही अकेलापन है कोई संगी नहीं कोई साथी नहीं हरि की ओट ले ली हम तो हरि के साथ होली हम तो हरि के पीछे होली हमने तो उसकी बाह पकड़ ली और तब से सोवत हैं सुख नींद भरी डारी भ्रम की पोट अब सारे भ्रम हमारे गिर गए अब तो हम महा आनंद की नींद में लीन हैं, अब हम विश्राम में अब कोई हमारे जीवन में उपद्रव नहीं एक छोटा सा रहस्य हरि की ओट, और तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाती है, सलिल कणहू की पारावार हूं मैं स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं बना हूं स्वप्न हूं छोटा बना हूं नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं समाना चाहती जो बीन और में विकल उस शून्य की झंकार हूं मैं भटकता खोजता हूं ज्योति तन में सुना है ज्योति का आगार हूं मैं जिसे सी खोजती तारे जलाकर उसी का कर रहा अभिसार हूं मैं जन्म कर मर चुका सौ बार लेकिन अगम का पासका क्या पार हूं मैं कली की पकड़ी पर ओस कण में रंगीले स्वप्न का संसार हूं मैं मुझे क्या आज ही या कल झरू में सुमन हूं एक लघु उपहार हूं मैं सलिल कण हूं कि पारावार हूं मैं स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं बंधा हूं स्वप्न हूं छोटा बना हूं नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं शरीर से बंधे हो मन से बंधे हो तो छोटे हो परमात्मा से बंधो तो सारा आकाश तुमसे छोटा है गांठी सत्य कुपीन में सदा फिरे निशंक मलूक कहते हैं इस सत्य को अपने कॉपीन में बांध लो और फिर निशंक होकर फिरो न तुम्हें फिर कोई लूट सकता क्योंकि सत्य चुराया नहीं जा सकता मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती गांठ सत्य कुपिन में सदा फिरे निशंक नाम अमल माता रहे एक बार प्रभु का नाम तुम्हारी पकड़ में आ जाए नाम अमल माता रहे फिर मदमाते रहो फिर मस्त रहो अलमस्त रहो गिने इंद्र को रंक मलूक कहते हैं अगर इंद्र भी मेरे सामने खड़ा हो तो मेरी भिकारी मालूम पड़ेगा जिसको परमात्मा मिल गया उसके लिए इंद्र भी भिखारी है धर्मई का सौदा भला दाया जग व्यवहार राम नाम की हाटले बैठा खोल के बार कहते हैं और सब सौदे करके देख लिए पाया क्या सब जगत का व्यवहार थोथा है कोड़ियों का है हीरे जवारात ऐसे नहीं मिलते धर्म का सौदा भला अगर हीरे जवारात पाने हो तो एक ही सौदा करने योग्य है वो धर्म का सौदा है राम नाम की हाट ले बैठा खोल के बार और कहा चले जा रहे हो किन दुकानों पे भटक रहे हो परमात्मा दरवाजा खोले दुकान सजाए बैठा है कि आओ परमात्मा बिकने को राजी तुम्हारे हाथ तुम जरा झोली फैलाओ और चिंता करंदे तू मत मारे आह, जाके मोदी राम से ताही कहा परवाह है मलु कहते हैं कि जब से हमने ये राज जाना ये कुंजी हमारे हाथ लगी तब से हमने ये समझ लिया कि करने दो औरों को चिंता और ही चिंता करंदे तू मत मारे आह अब तो आह हमसे निकलती ही नहीं चिंता होती ही नहीं जाके मोदी राम से हमारा साहूकार तो राम है जाके मोदी राम से ताही कहा परवाह है अब हम किसकी परवाह करें अब हम छोटे मोटे मोदियों के पीछे नहीं घूमते राम राय असरण शरण मोहि आपन करी ले इतनी ही प्रार्थना करो के हे प्रभु हे असरण को शरण देने वाले हे अपात्र को पात्र बना लेने वाले हे पापी को पुण्यात्मा कर लेने वाले हे लोहे को छुदो तो सोना हो जाए ऐसे पारस मोही आपन कर ले मुझे अपना कर लो मुझे अपना बना लो संतन संग सेवा करो भक्ति मजूरी देव बस इतना ही कर दो कि संतों के साथ मेरा जोड़ बन जाए तुम तो हो अदृश्य तुम्हें तो छू तो कैसे छू तुम्हें देखूं तो कहां देखूं? इतनी ही दया कर दो संतन संग सेवा करूं संतों का संग मिल जाए संतों के चरण मिल जाएं। भक्ति मजूरी दे और कुछ चाहता नहीं मजदूरी में बस भक्ति बढ़ती रहे सुनते हो ये प्यारा वचन सुनते हो गांठ बांध के रख लेना हीरो से भी ज्यादा जगमगाता वचन है संतन संग सेवा करो भक्ति मजूरी देव और कुछ ज्यादा मांगता नहीं मजदूरी में भी कुछ और नहीं मांग रहे इतनी कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे मेरी प्रार्थना गहन होती रहे भक्ति मजूरी दीजिए कीजिए भव पार पार्श बोरत है माया मुझे गह बा बरियार भक्ति की मजूरी इसलिए मांगता हूं कहते मलूक क्योंकि भक्ति की नाव ही मुझे इस भाव के पार ले जा सकती अन्यथा माया मुझे जबरजस्ती डुबाने की कोशिश में लगी है माया का अर्थ मूर्छा मैं मूर्छा में डूबा जा रहा हूं मुझे जगाओ एक सुंदर अध्यापिका की आवारगी की चर्चा जब स्कूल में बहुत होने लगी तो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी ने दो सदस्यों को जांच पड़ताल का काम सौंपा ये दोनों सदस्य उस अध्यापिका के घर पहुंचे सर्दी अधिक थी इसलिए एक सदस्य बाहर लान में ही धूप सेंकने के लिए खड़े हो गए और दूसरे सदस्य से उसने कहा कि वह खुद ही अंदर जाके पूछताछ कर ले एक घंटे के बाद वो सज्जन बाहर आए और उन्होंने पहले सदस्य को बताया कि अध्यापिका पर लगाए गए सारे आरोप बिल्कुल निराधार है वह तो बहुत ही शरीफ और सच्चरित्र महिला है इस पर पहला सदस्य बोला ठीक है तो फिर हमें चलना चाहिए मगर यह क्या तुमने केवल अंडरबियर ही क्यों पहन रखी है जाओ अंदर जाकर फुल पेंट तो पहन लो यहां होस किसको? मुल्ला मुला एक रात घर लौटा जब उसने अपना चूड़ीदार पजामा निकाला तो पत्नी बड़ी हैरान हुई अंडरबियर नदारत तो उसने पूछा नसरुद्दीन अंडरबियर कहा गया नसरुद्दीन ने कहा कि अरे जरूर किसी ने चुरा लिया अब एक तो चूड़ीदार पजामा उसमें अंडरवियर चोरी चला जाए और पता भी नहीं चला चूड़ीदार पजामा नेतागण पहनते ही इसलिए कि कोई कितने ही खींचे निकल ना सके पहनो तो दो आदमी पहनाने को चाहिए निकालो तो चार आदमी निकालने को चाहिए और इनका अंडरबियर चोरी चला गया मगर होश किसको है क्या लोग कह रहे हैं कैसे लोग जी रहे हैं लोगों के जीवन को अगर गौर से देखो तो एक बात निचोड़ की मिलेगी मूर्छित बेहोश चले जा रहे हैं नहीं पक्का पता है कौन है नहीं पक्का पता है कहां जा रहे हैं नहीं पक्का पता है किस लिए जा रहे हैं पहुंच के क्या करेंगे इसका भी कुछ पक्का पता नहीं है दौड़ रहे हैं बड़ी आपाधापी है किसी को रोक के पूछो कि जीवन का अर्थ क्या है तो वो कहता समय नहीं बेकार की बातें ना करो काम की बातें करो मैं छोटा था तो मैं हर किसी से पूछता था कि जीवन का अर्थ क्या है तो वो कहते बड़े हो जाओगे सब समझ में आ जाएगा तो जिन जिन ने मुझसे कहा था जब मैं बड़ा हो गया मैं उनसे फिर पूछता था मैं बड़ा भी हो गया जीवन का अर्थ क्या है तो वो कहते तुम भी हद क्यों हो आमतौर से लोग बड़े हो जाते हैं फिर वो ये बात नहीं पूछते क्योंकि तब तक वो समझ जाते हैं कि कहां का अर्थ कहां का क्या जीवन की धमाचौकड़ी में सब भूल ही जाते हमें पता नहीं है फिर उन्होंने कहा हमने कहा तुमने ये पहले ही क्यों नहीं कह दिया तुमने जब कहा था बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा तभी मुझे साफ था कि तुम्हें पता नहीं सिर्फ टाल रहे हो यह स्वीकार करने की कठिनाई है कि मुझे मालूम नहीं लेकिन सत्य के खोजी को तथ्यों को स्वीकार करना आना चाहिए अपने अज्ञान की स्वीकृति ज्ञान की तरफ पहला चरण है बोरथ है माया मुझे गह बाह बरियार जबरदस्ती मेरी बाह पकड़ के मूर्छा मुझे डुबा लेती जगाओ मुझे होश तो मुझे भक्ति दो भाव दो मेरी आंखें आकाश की तरफ उठें पृथ्वी में ही गड़ी न रह जाए सभा के बाद एक दिन नेताजी अपने सेक्रेटरी सेक्रेटरी पर बरस पड़े बोले उल्लू के पट्टे तुमने मुझे इतना लंबा भाषण क्यों लिख कर दिया भाषण में कई बार तो बहुत हुटिंग हुई लोगों ने केले के छिलके फेंके सड़े अंडे फेंके जूते घिसे आवाजें लगाई कोई कुत्ते की बोली में बोले कोई बिल्ली की बोली में बोले ये तुमने किस तरह का भाषण लिखा और इतना लंबा भाषण कि मैं खत्म भी करना चाहूं तो वो खत्म ना हो सेक्रेटरी ने क्षमा याचना करते हुए कहा नेताजी भाषण तो वो लंबा नहीं था हाँ, इतनी गलती जरूर मुझसे हो गई कि मैंने भाषण की चारों कापियां आपको दे दी और आप मूल प्रति के साथ साथ कार्बन कापियां भी पढ़ते चले गए वो तो आप पिटे नहीं ये ही बहुत है होस्ट किसको है लोग जिए जा रहे हैं कहे जा रहे हैं चले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं हजार तरह के कामधाम किए जा रहे हैं मगर होश किसे है ध्यान किसे है कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं भक्ति का अर्थ होता है जागृति होश प्रेम नेम जिन्ना कियो जीतो नहीं ही मैन अलख पुरुष जिन्ना लख्यो छार परो तेही नैन बड़ी मूल्य की बात कह रहे हैं कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रेम का नियम ना जाना और जिन्होंने मन के ऊपर उठने की कला ना सीखी उन्होंने अलग पुरुष को नहीं देखा उन्होंने परमात्मा को नहीं देखा परमात्मा को देखने के दो ही उपाय एक ही उपाय के दो हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू मन से ऊपर उठो और प्रेम में प्रवेश करो मन से जो ऊपर उठता है वही प्रेम में प्रवेश करता है मन को छोड़ो तो प्रेम का नियम आए प्रेम की जीवन शैली आए प्रेम नेम जिन ना कियो जीतो ना ही मैन अलख पुरुष जिन्ना लख्यो चार परोते ही नैन दास कहते हैं उस आदमी ने जिसकी आंखों में मन ही मन रहा विचार ही विचार रहे मूर्छा ही मूर्छा रही जिसने कभी प्रेम की पुलक न जानी ज्योति न जानी जिसने कभी भक्ति का रस न जाना उसने परमात्मा को तो देखा ही नहीं मन से परमात्मा नहीं देखा जाता प्रीति से देखा जाता है प्रीति हृदय की बात है मन की नहीं और जिसने परमात्मा नहीं जाना समझ लेना उसकी आंखों में चार परो ते न उसकी आंखों में आंखें नहीं है उसकी आंखें फूटी है छार पड़ा है उसकी आंखों में जैसे नमक किसी ने उसकी आंखों में डाल दिया हो कुछ उसे दिखाई पड़ता नहीं अंधा है वह आंखें होते हुए अंधा कान होते हुए बहरा जीवन होते हुए मृत रात न आवे नींदड़ी थरथर थर कांपे जीव न जानू क्या करेगा जालिम मेरा पीऊ मलू कहते हैं जब प्रभु की तरफ प्रेम की थोड़ी सी धार बहनी शुरू होगी तो रात की नींद खो जाएगी रात नावे नींदी थर थर कांपे जीव और बड़ी आतुरता में बड़ी व्याकुलता में बड़ी विरह में थरथर जिया कांपेगा ना जानू क्या करेगा जालिम मेरा पीव परमात्मा पता नहीं क्या करने वाला है क्या होने वाला है इसके पहले की कोई व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो एक घड़ी बीतती है मध्यकाल की जिसको विरह की घड़ी कहते संसारी और संत के बीच एक अंतराल है वह अंतराल विरह का है संसार छूट जाता है और परमात्मा हाथ नहीं लगता उस क्षण प्राण थर, -थर कांपते, कुछ सूझता नहीं क्योंकि जहां पैर जमे थे कल तक वो जमीन भी गई और अभी नई जमीन मिली नहीं उन घड़ियों में ही सदगुरु की जरूरत होती कि हाथ को संभाले रहे कि भरोसा देता रहे कि कहता रहे चरे वे थी चरे वे थी चलते चलो चलते चलो मत घबराओ सुबह दूर नहीं है रात जितनी अंधेरी हो रही है सुबह उतनी करीब आ रही है हरी डारना तोड़िए लागे छुराबान दास मलू का यो कहे अपना सा जीव जान मत दो किसी को दुख हरी डाल भी मत तोलो वृक्ष से क्योंकि वहां भी परमात्मा का ही वास है एक ही जीवन व्याप्त है किसी को दुख ना दो पीड़ा न दो क्योंकि इस तरफ पीड़ा दिए चले जाओ और वहां मंदिर में प्रार्थना किए चले जाओ तो प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी झूठी है झूठी ही रहेगी एकनाथ लौटते थे काशी से गंगा जल लेकर बड़े दिनों की अभिलाषा थी कि काशी से का गंगा जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाएं और रास्ते में मरुस्थल पड़ा और भी तीर्थयात्री सात थे सब अपना अपना गंगा जल लिए चले जा रहे थे एक गधा तड़फ रहा है मर रहा है और सब तो बच के निकल गए किसको गधे से कुछ लेना देना है लेकिन एक नाथ ने अपना गंगाजल गधे को पिला दिया लोगों ने कहा ये क्या करते हो नास्तिक हो अरे जो लाए हो रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए वो गधे को चढ़ा रहे हो जो शिव के मंदिर में चढ़ना है उसको गधे को पिला रहे एक नाथ ने कहा कि तुम अंधे हो अब रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं जिसके लिए मैं जल लाया था वो यहीं आ गए मेरा काम पूरा हो गया अब मैं यहीं से घर वापस जाता हूं तुम जाओ रामेश्वरम और मैं तुमसे कहे देता हूं तुम्हें रामेश्वरम का जो मालिक है वहां मिलेगा नहीं क्योंकि वो यहां पड़ा है वो गदा होके यहां मौजूद और एकनाथ वहीं से लौट आज किसी और का तो नाम भी याद नहीं है कि बाकी जो तीर्थयात्री थे वो कहां गए रामेश्वरम में चढ़ा दिया होगा जल जाके उन्होंने लेकिन एकनाथ एक, एक ज्योतिर्मे में प्रज्ञा पुरुष हो गए और एकनाथ को सबसे महत्वपूर्ण अनुभव उस गधे को पानी पिलाते वक्त हुआ है क्योंकि है तो अंततः वही उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जे दुखिया संसार में खोबो तिनका दुख दलितर सौप मलूक को लोगन दीजे सुख मलुक कहते हैं अगर तुम्हें देने के ही पड़ी हो बहुत दुख किसी को तो मुझे दे जाओ लेकिन दूसरों को सुख देना दुख देने की आदत ही पड़ी हो तो मुझे दे जाओ मुझे सता लो यही तो आधार है जीसस के संबंध में इस बात के कहे जाने का कि उन्होंने सारे संसार की पीड़ा अपने ऊपर ले ली यह प्रतीक है सूली पर चढ़ना सारी दुनिया की सूली जैसे खुद झेल ली इस जगत में जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है उन्होंने अलग अलग रूपों में अपने अपने ढंगों से सभी सूली पर चढ़े ऐसा कुछ जरूरी नहीं बुद्ध सूली पर नहीं चढ़े लेकिन बुद्ध की सूली जीसस की सूली से ज्यादा कठिन है जीसस की सूली तो घड़ी भर में निपट गई बुद्ध 42 साल सूली पे चढ़े रहे क्योंकि 42 साल लोगों की गालियां सही जीसस की सूली मेरी दृष्टि में सरल निपट गई घड़ी की भर की बात थी लेकिन बुद्ध को 42 साल गालियां सहनी पड़ी पत्थर सहने पड़े मलूक कहते हैं कि मुझे दे जाओ दुख अगर देने की बहुत आदत पड़ गई बिना दिए मानता ही ना हो गाली ही देनी हो तो मुझे दे जाओ कांटे ही फेंकने हो तो मुझ पर फेंक जाओ लेकिन दूसरों को मत देना दुख मलूक वाद न कीजिए क्रोधे देव बहाए मलु कहते हैं और व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़ो ये अपने शिष्यों को दिए गए वचन है क्योंकि बाद विवाद से कुछ सिद्ध होता नहीं किसने परमात्मा को विवाद से सिद्ध किया है और कौन विवाद से परमात्मा को असिद्ध कर सका है यह बात ही बात विवाद की नहीं जानने की है अनुभव की है और अनुभव तर्क से नहीं होगा ध्यान से होगा अंधा आदमी विवाद करता रहे प्रकाश के संबंध में जितना चाहे उतना करता रहे मगर विवाद से कुछ प्रकाश का अनुभव नहीं होगा कितनी ही चर्चा करो प्रकाश की अंधेरा रहेगा दिया नहीं जलेगा दिया रख के बैठे रहो प्रकाश प्रकाश दोहराते रहो मर जाओ दोहराते दोहराते दिए की बाती में ज्योति नहीं आएगी और अंधा अगर जिद्दी हो तो कह सकता है प्रकाश नहीं और तुम सिद्ध ना कर पाओगे और हालांकि तुम जानते हो कि प्रकाश है तुम देख रहे हो कि प्रकाश है तुम ये भी जानते हो कि अंधा भी प्रकाश से घिरा हुआ है मगर सिद्ध ना कर सकोगे अंधे की भी आंख ठीक हो आंख का इलाज हो औषधि मिले तो कोई उपाय है बुद्ध ने कहा है, मैं वैध्य विचारक नहीं नानक ने भी कहा है कि मैं वैध्य हूं विचारक नहीं औषधि देता हूं उपदेश नहीं उपचार करता हूं उपदेश नहीं क्योंकि यह प्रश्न उपचार का है तुम बीमार हो आध्यात्मिक रूप से बीमार हो तुम्हें एक तरह की औषधि चाहिए वाद विवाद से क्या होगा हाँ यह हो सकता है कि कोई अगर ज्यादा वाद विवादी हो तो शायद तुम्हारी बोलती बंद कर दे मगर बोलती बंद करने से तुम्हारा हृदय तो रूपांतरित नहीं होगा भीतर तो आग उबलती रहेगी और यह भी हो सकता है कि तुम नरक के भय से या स्वर्ग के प्रलोभन से परमात्मा को मान लो मोक्ष को मान लो लेकिन भीतर तो संदेह बना ही रहेगा भीतर तो शख्स सुबह चलता ही रहेगा कौन जाने ऐसा हो ऐसा ना हो जो लोग कहते हैं झूठ कहते हो या झूठ ना कहते हो खुद ही धोखा खा गए हों किसी भ्रांति में पड़ गए हो तुम्हारे भीतर संदेह की एक अंतरधारा बहती रहेगी इसलिए ठीक कहते हैं मलूक मलुक वाद न कीजिए क्रोधे देव बढ़ाए और वाद से व्यर्थ क्रोध बढ़ेगा झगड़ा बढ़ेगा लोगों को इसकी थोड़ी चिंता है कि सत्य क्या है इसकी ज्यादा चिंता है कि मेरी बात सत्य होनी चाहिए मैं सत्य हूं लोग विवाद करते हैं तब असली में ये नहीं कहते वो कि मेरी बात सत्य है वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात मेरी बात और असत्य हो सकती बात से कुछ लेना देना नहीं बात कोई भी हो मगर मेरी है तो सत्य होनी ही चाहिए अहंकार संयुक्त है सारा विवाद अहंकार का विवाद है सत्य की शोध से इसका कोई संबंध नहीं है हार मान अनजानते बकबक मरे बला है इससे तो बेहतर अपने शिष्यों को कहते हैं हार मान लेना देखो कि कोई अनजान अज्ञानी व्यर्थ का विवाद करता है एकदम हार ही मान लेना हार जाना लाउत्सु ने भी यही कहा है बड़ी अद्भुत बात कही लाउस्सू ने लाउस्सु ने कहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि तुम हरा उसके पहले मैं चारों खाने चित, तुम्हें मैं मेहनत ही नहीं करने देता तुम नहाक मेहनत कर रहे हो मैं चारों खाने चित, जैसा कभी कभी छोटे बच्चे के साथ बाप कुश्ती लड़ता है खेल खेल में तब छोटे बच्चे से कुश्ती लड़ोगे तो उसको कोई चित्त करोग उसकी छाती भी थोड़ी बैठोगे अगर ऐसा कोई बाप करे तो वो मूड़ है छोटे बच्चे के साथ कुश्ती लड़ता है तो खेल है जल्दी ही थोड़ा लड़ झगड़ के एकदम भी नहीं लेट जाता कि एकदम लेट जाए तो बच्चे को भी शक हो जाए तो बच्चे को ये भ्रांति देने के लिए नहीं देख तेरे को बराबर सम्मान दे रहा हूं तुझे समान मान रहा हूं थोड़े हाथ पर चलाता है और फिर लेट जाता है और बच्चा उसकी छाती पर बैठ के प्रसन्न हो लेता है मलू कहते हो लेने ले दो प्रसन्न को अज्ञानी को प्रसन्न हो लेने दो बेचारे को प्रसन्नता मिलती भी कहां है तुम हार ही जाओ और कभी कभी बड़ा अद्भुत अनुभव होगा अगर तुम बिना किसी विवाद के चुपचाप हार मान लो तो तुम अज्ञानी को भी बड़ी बेचैनी में डाल दोगे क्योंकि तुमने उसकी अपेक्षा के अनुकूल काम नहीं किया वो रात सोचेगा विचार करेगा बात क्या है केशव चंद्र रामकृष्ण से विवाद करने गए केशव चंद्र ने कहा ईश्वर नहीं है रामकृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक केशव चंद्र बहुत चौंके, ये आदमी कैसा है वो आए थे विवाद करने पचास आदमियों का जत्था सांथ लाए थे बड़े पंडित थे बड़े ज्ञानी बंगाल ने थोड़े ही इस तरह के तर्क पैदा किए और रामकृष्ण बोले बिल्कुल ठीक अब विवाद की गुंजाइश ही न रही अब आगे क्या करना फिर बात छेड़ने की कोशिश की केशवचंद्र सर चंद ने स्वर्क नहीं है नरक नहीं है। और रामकृष्ण का वाह वाह यही नहीं उठ उठ के गले लगाए कहें क्या बात कही क्या पते की बात क्या लाखों की बात जो भीड़ आई थी वो भी हतप्रभ होने लगी और केशव चंद तो बिल्कुल उदास हो गए केशव चंद ने कहा ये मामला क्या है मैं विवाद करने आया और आप मैं जो कहता हूं उसी में हा भर देते तो विवाद हो कैसे कृष्ण ने कहा तुम्हारी विवाद की क्षमता तुम्हारी कुशलता तुम्हारी तर्क प्रवणता मेरे लिए प्रमाण है कि ईश्वर है ईश्वर के बिना केशव चंद्र तुम कैसे हो सकते थे मैं तो फूल को भी देखता हूं तो उसका मुझे प्रमाण मिलता है और तुम इतने अद्भुत फूल कि तुम्हें देख के मुझे उसका प्रमाण ना मिलेगा इसलिए तुम्हें गले लगाता हूं गले लगा के उसको धन्यवाद देता हूं कि खूब भेजा गजब का आदमी भेजा तुम्हें देख के मुझे उसका प्रमाण मिलता है और वही बोल रहा तुम्हारे भीतर सब उसको मैं इंकार भी कैसे करूं अब अगर वो यही खेल खेलना चाहता है तो यही सही हम तो हर खेल में राजी हम तो उससे राजी वो जो खेल खेला है अगर वो लुका छिपी खेलना चाहता है चलो यही सही आंख के सामने खड़ा है और कहता है छिप गए हम कहते हैं बिल्कुल ठीक तुम्ही कह रहे हो तुम मालिक हो हम तो तुम्हारे चाकर। केशो चंद्र उस रात सो न सके दूसरे दिन सुबह फिर पहुंचे और कहा कि आप मुझे कुछ समझाएं आपने मुझे हरा दिया एक बात पक्की हो गई कि मेरे सारे तर्क दो कौड़ी के क्योंकि मेरे तर्कों ने मुझे वो आनंद नहीं दिया जो कल मैंने आपकी आंखों में देखा और प्रमाण तो आनंद है तर्क क्या करें? तर्कों का क्या करूंगा खाऊंगा पीऊंगा कि ओढ़ूंगा तुम्हें देख के भरोसा हो गया कि कुछ और भी है जो तर्कों के पार है हार मान अनजानते बकबक मरे बला है मुरख को का बोधिए मन में रहो बिचार पाहन मारे क्या भया जय टूटे तरवार कोई पत्थर पे तलवार मारता है इसलिए मूर्ख के साथ व्यर्थ सिर न फोड़ो रामकृष्ण ने ठीक किया मूर्ख के साथ व्यर्थ सिर न फोड़ा मूर्ख कोई छोटा मोटा मूर्ख नहीं था महामूरख था पंडित कोई छोटा मोटा पंडित नहीं था महापंडित था महापंडित तो महामूरख का मेरे लिए एक ही अर्थ होता है शिष्ट भाषा में कहो तो महापंडित और सीधी भाषा में कहो तो महामूरख मत जाने मन मनमुबा तनकरी डारा खेह ताका क्या इतवार है जिन मारे सकल विदेह और इस देह का बहुत भरोसा मत कर लेना मन का भी बहुत भरोसा मत करना देह का भी बहुत भरोसा मत करना तय मत जाने मन मुवा, ये मन मर जाएगा ये मरा ही हुआ है ये सड़े गड़े कचरे को ये उधार बासे सिद्धांतों को विचारों को मद और ये तन ये तो मिट्टी है ही इसकी क्या अकड़ इस मिट्टी में ये मन के बबूले उठ रहे हैं, इस पानी में ये मन की लकीरें उठ रही बनी और मिट्टी ताका क्या इतवार है जिन मारे सकल विदे इसका भरोसा मत करो इनका जो भरोसा कर ले वो विक्षिप्त है मगर सभी ने इनका भरोसा कर लिया है इसलिए इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं जो विक्षिप्त नहीं हैं कभी कोई बुद्ध कोई नानक कबीर कोई मलूक कोई रैदास कोई फरीद बस ऐसे थोड़े से इने गिने लोग उंगलियों पर गिने जा सके ये विक्षिप्त नहीं बाकी सब तो विक्षिप्त हैं एक बार मुरारजी देसाई एक मानसिक चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए पहुंचे बात उन दिनों की है जब वे प्रधानमंत्री थे वे किस चिकित्सालय का निरीक्षण कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी कार्यवश अपने घर फोन करना पड़ा तो किस किस्सालय अपने घर फोन किया लेकिन जब बार बार फोन करने पर भी फोन न लगा तो उन्होंने ऑपरेटर को डांटते हुए कहा यह फोन लग क्यों नहीं रहा है जानते नहीं मैं कौन बोल रहा हूं मैं इस देश का प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई बोल रहा हूं ऑपरेटर बोला यह तो पता नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं लेकिन ये जरूर पता है कि आप कहां से बोल रहे हैं पागल खाने से बोल रहे हैं वहां कोई एकांत मुरारजी देसाई? जब विंस्टन चर्चिल जिंदा था तो इंग्लैंड के पागलखानों में आठ विंस्टन चर्चिल बंद थे और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तो हिंदुस्तान के पागलखानों में कम से कम अस्सी जवाहरलाल नेहरू बंद थे एक दफे तो ऐसा हुआ कि एक पागलखाने को देखने पंडित जवाहरलाल नेहरू गए तो उस पागलखाने में एक आदमी ठीक हो गया था तो पागलखाने के लोगों ने उसे रोक रखा था पंडित जी आते उन्हीं के हाथ से तुम्हें मुक्ति करवाएंगे पंडित जी ने उस पागल को माला पहनाई और कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम स्वस्थ हो गए सब ठीक हो गए अब तुम घर जाओ चलते चलते उस आदमी ने पूछा कि लेकिन एक बात मैं पूछना भूल गया आप हैं कौन स्वभाव था जवाहरलाल ने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री वो पागल मुस्कुराया उसने कहा चिंता ना करें चिंता बिल्कुल ना करें आप भी ठीक हो जाएंगे ये बीमारी मुझे थी मगर धन्य है इस पागलखाने के अधिकारी तीन साल में ठिकाने लगा दिया हालांकि भीतर अभी कर, अभी भी, कभी कभी लहर उठ मगर वो मार मारी है कि लहर को भीतर दबा लेता हूं कि भैया ये काम अब नहीं करना अब बोल नहीं मत अब कोई लाख मुझसे पूछे कि आप कौन है मैं कभी नहीं कहता कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तभी तो ये मुझे छोड़ना है तुम अगर समझते हो कि तुम शरीर हो तो तुम पागल खाने से बोल रहे हो तुम अगर समझते हो कि तुम मन हो तो तुम पागल खाने से बोल रहे हो जब तक तुम न जानो में हो तब तक तुम पागल खाने में ही हो सिर्फ परमात्मा में ही स्वास्थ्य स्वास्थ्य शब्द बड़ा प्यारा है उसका अर्थ होता स्वयं में स्थित हो जाना सुंदर दे पाए के मत कोई करे गुमान काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान सबको खा जाता है समय बूढ़े को भी जवान को भी अकड़ो मत सुंदर देह पाके गुमान ना करो सब मिट्टी हो जाएगा सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग मड़ी नाते ना कुछ भी नहीं है यहां चमड़ी चढ़ी है भीतर मांस का लोथड़ा है अगर चमड़ी न चढ़ी होती तो जिंदा कौए खा जाते और जैसे ही सांस उड़ी कि कौए ही खाएंगे कि कीड़े मकोड़े खाएंगे नहीं तो आग में चलोगे इस पर क्या करना इस पर क्या इतराना जब तक अपने भीतर छिपे शाश्वत को न जान लो तब तक सब इतराना भ्रांत है तब तक सब भरोसा गलत पे भरोसा है संसारी आदर मान महतुसत बालापन को नेह यह चारों तभी गए जबी कहा कछुदेह इस दुनिया के सब नाते रिश्ते बस ऊपर ऊपर के हैं जहां किसी से कहा कि भाई कुछ दो वही मामले टूट जाते पति ने मांगा प्रेम कि नाता गया पत्नी ने मांगा कि प्रेम कि नाता गया यहां की सब दोस्ती ऐसी कि मांगो मत हाँ, दूसरा मांगे तो दो दोस्ती गई यहां सब लोग तुमसे दोस्ती इसलिए जुटाए हुए हैं कि तुमसे कुछ लूटना है तुम्हें कुछ देना थोड़ी यहां सब संबंध शोषण के कितने ही अच्छे फूलों से सजाओ लेकिन सब फूल झूठ है भीतर दुर्गंध भरी है यहां सब संबंध मतलब के प्रभुता ओही सम्मरे प्रभु को मरे न कोए मलुक का आखरी सूत्र प्रभुता ही को सम्मरे प्रभु को मरे न कोए जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी हो और सार है उनके सारे वचनों का निष्पत्ति है सब लोग चाहते हैं कि प्रभुता मिले पद मिले महत्व मिले महत्ता मिले यश मिले प्रभुता ही को सब मरे प्रभु को मरे न कोई लेकिन परमात्मा के लिए कोई नहीं चाहता और मजा यह है जीवन का अनूठा नियम यह है जो कोई प्रभु को मरे जो प्रभु के लिए मरता है तो प्रभुता दासी हो जो परमात्मा के लिए मरने को राजी है सारे जगत का सब कुछ उसकी सेवा में लीन हो जाता है और जो प्रभुता के लिए मर रहा है वो भिकारी ही रहता है और भिकारी ही मरता है खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है अगर कुछ पाना हो तो प्रभु की खोज करो प्रभुता की नहीं प्रभुता तो प्रभु की छाया है प्रभु मिल गया तो प्रभुता तो अपने आप मिल जाती है लेकिन तुम छाया खोजते फिरते हो छायाएं कहीं खोजी जाती हैं और छाया मिल भी जाए तो उसके तुम तो मालिक नहीं हो सकते क्योंकि प्रभु कब हट जाएगा छाया हट जाएगी एक अफीम ची एक रात एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी पुरानी होगी कहानी आई मिलती शेर भर मिठाई ली पूरा नगद रुपया था दुकानदार के पास टूटे पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि भाई कल आठानी ले लेना अफीमची नशे में था फिर भी इतना होश तो था नशे में भी इतना होश तो रहता है कि कहीं ये अठन्नी पचाना जाए कहीं कल बदलना जाए तो उसने गौर से देख लिया सबकी ठीक पहचान कर लेनी जरूरी है तख्ता भी पढ़ लिया उसकी दुकान का कि नाम क्या है हालांकि सब अक्सर डमाडोल दिखाई पड़ रहे थे सब सारी दुनिया घूमती मालूम पड़ रही थी मगर फिर भी उसने सराहुस आदमी कहीं तख्ती बदल ले तो कुछ ऐसा इंजाम करके चलो कि तख्ती भी बदल ले तो भी कोई फिक्र नहीं तो उसने वैसा भी इंजाम कर लिया दूसरे दिन आया और आते ही से एकदम दुकान में घुस गया और आंख दुकानदार की गर्दन पकड़ ली उसका हद धो गई अठन्नी के पीछे दुकान बदल ली दुकान ही नहीं बदली धंधा भी बदल लिया तख्ता तो बदला ही बदला अरे जात तक बदल ली अठन्नी के पीछे कहा मिठाई की दुकान कर रहे थे तो कहा आज उसने लिए हजामत बना रहे हो नाई तो बड़ा चौंका उसने कहा की बात कर रहे हैं कहां की दुकान कहां की मिठाई अफिम चुप बोला तुम किसी और को बुद्धू बनाना वो देखो भैंस मैं कल ही देख गया था कि कोई ऐसी चीज देख लो जो वहीं की वहीं रहे वो भैंस वहीं बैठी जहा कल बैठी थी अब भैंस का क्या भरोसा भैंस उठ के बैठ गई होगी दूसरी दुकान के सामने तुम छाया को पकड़ोगे छाया का मालिक तो हटता रहेगा छाया तुम्हारे हाथ ना आएगी बनेगी और छूट जाएगी यही तो इस संसार का विषाद है विफलता है दुख है पीड़ा है नरक है बार बार लगता अब मिला अब मिला और छूट जाता है मालुक को क्यों नहीं पकड़ लेते उस मालिक को पकड़ लो फिर उसकी छाया तुम्हारी है और उस मालिक को पकड़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना अपने भीतर चलना है और उस मालिक को पाने के लिए न तो कोई बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता है न तर्क उस मालिक को पाने के लिए सिर्फ एक निर्मल प्रेमल हृदय की वह मालिक मिला ही हुआ है जरा तुम्हारे खोपड़ी में चल रहे शोरगुल को छोड़ो तुम्हारी खोपड़ी में चल रही व्यस्तता से अपने को मुक्त करो थोड़े शांत शून्य और मौन बनो थोड़े थिर होकर अपने भीतर डुबकी लो और तुम पालोगे हीरों का हीरा जिसको पाकर सब पा लिया जाता है उदालक का बेटा श्वेत केतु आश्रम से वापस लौटा गुरुकुल से शिक्षा पाकर उद्दालक ने उससे पूछा बेटे तू सब पढ़ाया लेकिन तूने वह जाना या नहीं जिसको जान लेने से सब जान श्वेत केतु ने कहा मैंने भूगोल पढ़ी इतिहास पढ़ा पुराण पढ़ा भाषा पढ़ी व्याकरण पढ़ा काव्य पढ़ा सब पढ़ा मगर यह कौन सा शास्त्र जिसकी आप बात कर रहे हैं तो दालक ने कहा बेटा वापिस जा तू असली चीज तो पढ़ के आया ही नहीं तूने अभी अपने को नहीं पढ़ा यह सब पढ़ना ठीक है दुनिया में काम आता है लेकिन दुनिया चार दिन की है और चार दिन यूं गुजर जाते हैं असली सत्य तो भीतर है जो शाश्वत जो सदा काम आएगा तू जा तू उसे पढ़ो कि जो स्वयं को पढ़ता है वही ब्राह्मण और उद्दालक ने कहा कि हमारे परिवार में सचमुच के ब्राह्मण होते रहे झूठे ब्राह्मण नहीं पैदाएशी ब्राह्मण नहीं अनुभव से ब्राह्मण होते रहे हम ब्रह्म को जानकर ही अपने को ब्राह्मण कहे सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण नहीं ये हमारे कुल की परंपरा नहीं सोकेत तू जा तू ब्राह्मण होकर लौट तू ब्रह्म को जान कर रहा ब्रह्म तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है जरा तलाशो जरा पुकारो जरा आंखें गिली जरा आंसुओं से भरो जरा तुम्हारी पुकार में हार्दिकता लाओ और तुम चकित हो जाओगे मालिकों का मालिक सदा से तुम्हारे भीतर था और तुम भिक बने घूमते रहे इस सारे विश्व का साम्राज्य तुम्हारा है क्योंकि तुम उस मालिक के हिस्से हो तुम दीन नहीं दरिद्र नहीं तत्व तुम वही हो मगर वह होने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी राम द्वारे जो मरे तुम जैसे हो ऐसे तो तुम्हें मर जाना होगा ना चाहिए बूंद मिटे तो सागर हो जाती है बीज मिटे तो वृक्ष हो जाता है तुम मिटो तो परमात्मा प्रगट हो तुम्हारी मृत्यु में तुम्हारा असली जीवन है आज इतना